बोलती कहानियां में आज की प्रस्तुति है प्रश्न लेखिका उषा छाबड़ा Playback, रात का समय था दो बच्चे अपनी दादी के साथ अपने अपार्टमेंट में टहल रहे थे एक बच्चा लगभग ढाई वर्ष का था और दूसरा छ वर्ष का दोनों दादी का हाथ थामे उछल कूद कर रहे थे और अपनी दादी से बातें भी करते जा रहे थे तभी उसी अपार्टमेंट की एक महिला उनके पास से निकली वह उनकी दादी की सहेली थी उसने छोटे वाले बच्चे से पूछ लिया क्यों भाई क्या बातें कर रहे हो दादी से छोटे बच्चे ने उत्तर दिया मैं न कल शादी में गया था वही बता रहा हूं दादी को महिला ने कहा अच्छा मुझे भी बताओ वहा क्या क्या किया बच्चे ने कहा मैंने ना वहा बारात देखी थी घोड़ा भी देखा था मैंने वहां डांस भी किया था महिला ने पूछा और क्या क्या खाया था तुमने बच्चा बोला मैंने स्प्रिंग रोल खाया था खाना भी खाया मैंने ना जलेबी भी खाई और लास्ट में आइसक्रीम भी खाई महिला ने कहा अच्छा इतना सब कुछ खाया वाह तभी दूसरा बच्चा बोल पड़ा कितना झूठ बोल रहा है ये ये तो कल शादी में गया ही नहीं था महिला ने उसकी दादी की ओर देखा दादी भी बच्चों की बातें सुनकर हंस पड़ी वह महिला तो बच्चे की कल्पना शक्ति देखकर हैरान थी कितनी सुंदरता से उसने अपने मन में यह सारी तस्वीरें बनाई थी और एक एक कर सारी बातें ऐसे सुना रहा था जैसे कि वह वा वाकई शादी में गया था वह भी मुस्कुरा उठी उसके मन में तभी एक प्रश्न उठा इसे बच्चे की कल्पना की उड़ान कहें या झूठ